हेलो फ्रेंड्स ये डार्क साइकोलॉजी सीरीज का छठवां वीडियो है और आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ मनोवैज्ञानिक हेरफेर की कला यानी कि अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो the art of psychological manipulation और आज मैं जिस मैनिपुलेशन टेक्निक को डिस्कस करने वाला हूँ उसका नाम है गैसलाइटिंग ये मैनिपुलेशन का सबसे इस तकनीक का प्रयोग किसी पर कायदे से कर दिया ना तो वो उस इंसान को पागल तक किया जा सकता है। इसमें इंसान अपनी याददाश्त, अपने दस्तकों और उसके जीवन की जो रियलिटी होती है, उस पर भी डाउट करने लगता है, यानी कि सख्क करने लगता है। इसको मैं एक उदाहरण से समझा देता हूँ। मान लो आप ही किसी फ्रेंड ने आपसे बदतमीजी से बात करने की कोशिश की आपकी इनसल्ट की लेकिन किसी वजह से आपने उस दिन उसे टोकना ठीक नहीं समझा लेकिन जब कुछ महीने बाद उस फ्रेंड से दोबारा मुलाकात होती है और आपने उसे उस घटना की याद दिलाई तो अगर आपका दोस्त मैनिपुलेटर होगा ना तो उस घटना मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। लेकिन अगर मेरे से कोई गलती हुई हो जाने अनजाने में, तो मुझे माफ कर देना। जैसे ही आपका दोस्त आपसे ये बातें कहेगा, आपके मन में थॉट्स आएंगी कि शायद उसने उस दिन गलती से आपकी इंसर्ट कर दी होगी, शायद उसका इंटेंशन ऐसा नहीं रहा होगा। अगर आपके मन में ऐसी थॉर्स आ चुकी हैं तो कॉन्ग्रेट्यूलेशन आप गैस हो चुकी हैं क्योंकि थोड़ी देर पहले आपको पता था कि आपके दोस्त ने जानबूझकर आपकी इंसल्ट की लेकिन जैसे ही दोस्त ने कुछ बातें कहीं आपके दिमाग में क्या आ चुका है कि शायद गलती से उससे ऐसा हो गया होगा ये � तो चलिए अब मैं और आगे बढ़ता हूँ और आपको समझा देता हूँ कि ये जो गैस लाइट शब्द है ये आया कहां से? 1938 में ब्रिटेन में एक नाटक खेला गया जिसका नाम था गैस लाइट और आगे चलकर 1943 में इसी नाम से बोले तो गैस लाइट नाम से एक मूवी भी बनती है तो मैं इस मूवी की कहानी आपको जो वाइफ होती है ना वो हस्बैंड पर पूरे तरीके से डिपेंडेंट होती है और साथ में अपने हस्बैंड पर ट्रस्ट भी बहुत ही ज्यादा करती है लेकिन जो हस्बैंड होता है ना वो बहुत ही चातिर और एक मैनिपुलेटिव इंसान होता है तो उसके दिमाग में ये आया कि क्यों ना वाइफ को यह एहसास दिला दिया जाए कि वो पागल हो चुकी है या तो हर रात को हसबैंड क्या करता है कि उस लाइट को धीमी करता, तेज करता, धीमी करता, तेज करता। और जब वाइफ ये देखती कि लाइट धीमी-तेज हो रही, तो हसबैंड से पूछती कि जो गैस लाइट है ये धीमी और तेज क्यों हो रही? तो हसबैंड कहता, कहाँ धीमी-तेज हो रही? जलतो रही ठीक से। और ये जो घटनाएं हैं कई महीने तक चलती रही हर बार जब लाइट धीमी तेज होती वाइफ उससे पूछती तो हस्बैंड उस घटना को सीधे से नकार देता और कहता कि लाइट ठीक से जल नहीं सायद तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा और तुम पागल हो रही अब वाइफ के पास और कोई इंसान था नहीं जिससे कि वो कंफर्म में, में वो हस्बैंड हो गई तो यहां से शब्द आया है गैस लाइटिंग और हाँ यह मूवी सायद आपको youtube में मिल जाएगी लेकिन इंग्लिश में होगी अब हम यह जान लेते हैं कि गैस लाइटिंग के लिए बेस्ट कंडीशंस कौन सी होती हैं अगर किसी रिश्ते में पावर का इंबैलेंस है तो वहां पर जिस इंसान के पास पावर होगी वो मान लो जो वाइफ है वो अपने हसबैंड पर पूरे तरीके से डिपेंडेंट है तो यहाँ पर जो हसबैंड होगा ना वो बड़ी आसानी से अपनी वाइफ को गैसलाइट कर सकता है कैसे समझो ज़रा सबसे पहले जो हसबैंड है ना अपनी वाइफ से छोटे-छोटे झूठ छोटे बोलना शुरू करेगा वाइफ को पता चल जाएगा कि उसका हसबैंड उस पूरे तरीके से डिपेंडेंट है और साथ में जो वाइफ है वो खुद को ये भी समझाने का प्रयास करेगी कि छोटा सा तो झूठ है इग्नोर करो लेकिन ये झूठ बढ़ते चले जाएंगे फिर क्या होगा जब हसबेंड के झूठ बढ़ते जाएंगे तो एक दिन वाइफ को गुस्सा आ जाएगी और वो अपने हसबेंड से बोल देगी कि तुमने उस दिन उस उ नहीं बोला था और वो सकता है साथ में अपनी वाइफ पर चिल्ला भी दे। फिर जैसे ही ये होगा ना वाइफ तनाव में आ जाएगी क्योंकि वो जिस इंसान पर पूरे तरीके से डिपेंडेंट थी उससे भी एक दूरी बनती नजर आ गई। अब आगे हसबैंड जब भी कोई झूठ बोलेगा ना तो वाइफ उसे इग्नोर करने लगेगी क्योंक और फिर धीरे-धीरे वो हस्बैंड के बड़े-बड़े झूठ बड़े को भी एक्सेप्ट करने लगेगी कुल मिलाकर हस्बैंड ना धीरे-धीरे अपनी वाइफ पर पूरी तरीके से साइकोलॉजिकल दबाव बना चुका होगा और धीरे-धीरे वाइफ अपने हस्बैंड के सारे झूठ को एक्सेप्ट करने लगेगी कहने का मतलब हस्बैंड के झूठ ही उसके जीवन की सच्चाई इसको मैं एक और हस्बैंड वाइफ के उदाहरण से समझा देता हूं। मालू एक हस्बैंड है जो बहुत कोशिश कर रहा, लगातार प्रयास कर रहा, लेकिन इतने प्रयासों के बावजूद भी वो फेल होता जा रहा, और धीरे-धीरे जो उसका कॉन्फिडेंस है वो गिरता जा रहा। तो अगर उसकी वाइफ साती होगी, तो वो अपने हस्ब तो फिर वो सबसे पहले क्या करेगी हस्बैंड को अपनों से आइसोलेट कर देगी यानी कि दूर कर देगी इसके बाद चूंकि हस्बैंड को खुद पर कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो धीरे-धीरे जो वाइफ के दृष्टिकोण होंगे वही हस्बैंड के दृष्टिकोण बन जाएंगे कोई भी डिसीजन लेना होगा तो हस्बैंड वाइफ की तरफ देखेगा क्योंकि फेल होता ज्यादा फिर क्या होगा जो वाइफ होगी ना बदतमीजी भी करेगी तो हस्बैंड उसका विरोध नहीं कर पाएगा और वाइफ बीच-बीच में यह एहसास दिलाती रहेगी हस्बैंड को कि वो उससे बहुत प्यार करती है धीरे-धीरे क्या होगा जो लाइफ के मेजर डिसीजन होंगे ना वो वाइफ लेने लगेगी यानी कि किससे रिश्ता और बाकी दुनिया उसकी दुश्मन है और अगर हसबैंड कुछ ज़्यादा ही मोड़ हुआ ना तो एक तरफ तो वो अपनी वाइफ के हिसाब से चलेगा और दूसरी तरफ वो ये भी सोचेगा कि वो अपनी लाइफ के डिसीजन खुद ले रहा। अब पूरे समाज की इस तरफ प्रेग्नेंसी कैसे होती है इसको भी मैं दो उदाहरण से समझा देता हू गैस लाइटिंग वहाँ पर आसान होती है, जहाँ पर स्टीरियोटाइपिंग कर दी जाती है, जैसे कि परंपरागत रूप से ये कहा जाता रहा है कि महिलाओं के पास बाहरी दुनिया की समझ नहीं होती, इस वजह से उन्हें बाहरी दुनिया के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, उन्हें बस किचन का काम देखना चाहिए। इसके अलावा ऊंची जाति के लोगों को ज़्यादा समझ और ज़्यादा ज्ञान दिया है। तो अगर कोई महिला या फिर निचली जाति का इंसान इन सब बातों पर भरोसा करता होगा ना, तो उसे गैसलाइट करना बहुत ही आसान है, क्योंकि उसे खुद पर कॉन्फिडेंस ही नहीं। दूसरा उदाहरण, जैसे कि जो हमारा रिश्ता होता है अपने � मौन में की जाती हैं। लेकिन हजारों साल की मेंटल कंडीशनिंग के द्वारा लोगों के दिमाग में ये बैठा दिया गया है कि आपके द्वारा की गई कोई भी प्रार्थना और पूजा तभी ईश्वर तक पहुंचेगी जब वो खास वर्ग के लोगों के द्वारा संपन्न कराई जाएगी। सच का एहसास लोगों को है, लेकिन इसके बावजूद भी � लोग ये सोते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इन लोगों ने जो बातें कही हैं वो सच हो जाएं यानि कि हम अकेले में पूजा प्रार्थना कर लें और भगवान जी फिरम से नाराज हो जाएं और उनका कहर बरस पड़े और हम लोगों ने जो समाज बनाया है जो अर्थव्यवस्था बनाई है और जो जीवन की संरचना बना रखी है वो कुछ फिर जैसे ही हमारे जीवन में कोई समस्या आती है ना, फिर वही पूजा पाठ करवाने वाले लोग हमारे सामने आते हैं और हमसे ये कहते हैं, क्योंकि आपने वो जो पूजा करवाई थी, वो पूरे विधिविधान से नहीं करवाई थी, इस वजह से आपके जीवन में ये समस्याएं आई हैं। और हम उन बातों को सच मान लेते हैं, क्य सच्चाई का एहसास हम सब को होता है, लेकिन फिर भी हम जीवन बिल्कुल उसी तरीके से जीते हैं, जैसे कि ये परंपराएं हमसे कहती हैं। अब ये समझ लेते हैं कि गैस लाइटिंग के कौन-कौन से तरीके हैं, और जो भी तरीके हैं, वो लंबे समय में अपना सा दिखाते हैं। जैसे आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया या फिर कोई प्रॉमिस तोड़ा और बाद में जब आपने उस इंसान को याद दिलाये कि आपने वो गलत क्यों किया या फिर प्रॉमिस क्यों तोड़ा तो सामने वाला इंसान क्या करेगा सीधे सीधे डिनाई कर देगा और वो क्या कहेगा कि उसने आपके साथ कुछ भी गलत नहीं किया और ना ही कोई जिससे आप वो जरूरी बात बता रहे वो एक मैनिपुलेटर है तो पता है क्या करेगा जब भी आप वो बातें बता रहे होंगे तो वो आपकी तरफ इस तरीके से देखेगा जैसे कि उसे समझी नहीं आ रहा कि आप उससे क्या कह रहे और थोड़ी देर बाद वो आपकी बातों को ना सुनने की एक्टिंग करने लगेगा और क्योंकि उसने लगातार आपकी बातों को इग्नोर करके आपका कॉन्फिडेंस ही तोड़ दिया है और आप खुद के बारे में ये सोचने लगे हैं कि शायद आपकी बातें किसी खास महत्व की नहीं होती। इसमें क्या होगा मान लो आपने किसी इंसान को किसी घटना के बारे में बताया कि उस दिन ये-ये हुआ था और इन इन लोगों � अब सामने वाला इंसान मैनिपुलेटर होगा ना तो पता है वो क्या कहेगा? वो ये कहेगा कि तुम्हारी याददाश्त ठीक नहीं है। उस दिन ऐसा नहीं हुआ था, बल्कि ऐसा हुआ था। यानी कि वो एक काउंटर स्टोरी बता देगा। क्योंकि आप उस पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट हैं। इस वजह से उसकी कहानी पर भरोसा करना ही उचित इसको भी समझ लो कि मान लो किसी दिन आपकी गर्लफ्रेंड ने आपसे बदतमीजी की और अब आप उससे उस घटना के बारे में बात करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपकी गर्लफ्रेंड मैनीपुलेटिव होगी, तो पता है क्या होगा? आप बात तो शुरू करेंगे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद पाएंगे कि आपकी जो बहस हो रही किसी दू ब्लॉक किया होगा और फिर बड़े शातिर तरीके से उस डिस्कशन को किसी और दिशा में डाइवर्ट कर दिया होगा जैसे मान लो आपने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा कि तुमने उस दिन मेरे से बदतमीजी क्यों की तो आपकी गर्लफ्रेंड ये बोलेगी कि मैंने तुमसे बदतमीजी की यह सच है लेकिन मैंने इसलिए की क्योंकि तुमने और फिर आप अपनी सफाई देने लगेंगे कि आपने वो बदतमीजी नहीं की थी ये कुछ ऐसे ही काम करता है इसी से जुड़ी हुई एक गांव की कहावत मुझे याद आ रही कि निकले थे हरि भजनन को ऊंटे लगे कपास यानी कि हम निकले थे ईश्वर का भजन करने लेकिन हम क्या करने लगे कपास के बिनोलों से कपास निकालने लगे यह बहुत ही कॉमन है इसमें जो मैनिपुलेटर होता है ना वो आपको एहसास दिला देता है कि आप जो भी बोल रहे वो खास महत्व का नहीं है और वो आपसे ये कहेगा कि उस दिन जो कुछ हुआ था उसको लेकर आप ज्यादा ही ड्रामेटिक हो रहे हैं ज्यादा ही इमोशनल हो रहे हैं इतना ड्रामेटिक और इमोशनल होने की जरूरत नहीं है तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे गैस लैटिंग की जाती है भले ही आपको ये सब तरीके खतरनाक ना लगें लेकिन अगर आप किसी इंसान पर बहुते तरीके से डिपेंडेंट हैं और आपके साथ ये सब चीजें लंबे समय से हो रहीं तो ये सब बहुत ही खतरनाक हो जाता है आपकी अपनी लाइफ पर जो कंट्रोल होता है ना वो लगभग � चलिए अब आपको मैं ये बता देता हूँ कि आप कैसे पहचानेंगे कि आप गैसलाइट हो रहे या फिर नहीं। जब भी कोई इंसान आपको गैसलाइट करेगा ना तो आपके जीवन में ढेर सारी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी। उन प्रॉब्लम्स को ठीक से एनालाइज करके आप पहचान सकते हैं कि आप गैसलाइट हो रहे अथवा नह अब अगर आपके मन में डाउट आ रहा और आप ये सोच रहे हैं कि सच में ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था तो सायद आप गैसलाइट किए जा रहे हैं आप बिल्कुल अलग-थलग पड़ चुके हैं आपके साइड की स्टोरी पर कोई भी भरोसा नहीं कर रहा तो सायद आप गैसलाइट किए जा रहे हैं आपको अच्छे से पता है कि आपकी गलती नहीं है, इसके बावजूद भी आपको ये लगने लगा है कि आपको ही माफी मांगनी पड़ेगी, तो आप गैसलाइट किए जाते हैं। जब भी कोई हमें गैसलाइट करता है ना, तो उसका असर ये होता है कि धीरे-धीरे जो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ एस्टीम होता है, वो � लाइफ के किसी बुरी सिचुएशन में आप आफ़स चुके हैं, आप परेशान हैं, सब बदलना चाहते हैं, इसके बावजूद भी आप बदल नहीं पा रहे, आप होपलेस हो चुके हैं, आपकी साइट की स्टोरी पर आपकी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं कर रहा, तो शायद आपको गैस किया जा चुका है। जब भी कोई आपको गैस लाइट कर टिसीजन तक नहीं ले पाओगे और अगर चीजें अपने एक्सट्रीम तक पहुंच चुकी हैं तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप पागल हो रहे हैं अब हम यह समझ लेते हैं कि लोग ऐसा करते क्यों हैं जो एब्यूसिव और टॉक्सिक रिलेशनशिप होती है वहां पर गैस लाइटिंग बहुत ही कॉमन होती है यह जो एब्यूसिव और � इसमें जो मैनिपुलेटर होता है ना वो अपने टारगेट को पूरे तरीके से कंट्रोल करने के लिए और खुद पर डिपेंडेंट बनाने के लिए ऐसा करता है जैसे ही सामने वाला इंसान मैनिपुलेटर पर पूरे तरीके से डिपेंडेंट हो जाएगा इसके बाद क्या होगा मैनिपुलेटर जैसा चाहेगा वैसे उसको मिसयूज करेगा अगर आप गैसलाइट किए जा रहे हमेशा हर एक डिसीजन के लिए, हर एक बात के लिए सामने वाले का मुंह तक बंद करो, खुद की इंस्टिंक्ट और गट लेवल फीलिंग पर भरोसा करना सीखो। जब भी मनीप्लेयर कुछ गलत बिहेव ना तो उसका परापर रिकॉर्ड रखो और आगे चलकर जब भी आप उसे याद दिलाओगे कि तुमने उस दिन ऐसा क्यों किया था, तो कि प किन लोगों के सामने तुमने पत्तमीजी की थी? किसी एक पर डिपेंडेंसी मत बनाओ और अपनों से खुद को आइसोलेट मत करो। आपके लाइफ में कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जिनसे आप सारी बातें शेयर कर सकें, उनके सुझाव जान सकें, उनका पर्सपेक्टिव जान सकें। अगर पॉसिबल हो तो मैनीपुलेटर से दूर हो जाओ। इमोशनल कम जब आपको ऐसा लगने लगे कि ऊपर मैंने जितने भी सुझाव दिए हैं वो आपके काम नहीं आ रहे, आप खुद को बचा नहीं पा रहे, तो मैं हूँ यहाँ पर और जल्दी मैं आपको अपना नंबर रिलीज कर दूँगा। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है, तो अब आप ये बताइए कि ये आपके पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा। �